दृष्टि के कण कण में व्याप्त पर ब्रह्मा परमात्म को नमन करते हुए पुरुष पुरुषद्वयों को प्रणाम करते हुए ऋग्वेदीया ऐतरिया शाक के अंतर्गत जो ऐतरीयोपनिषद है उसको लेकर हम लोग विचार कर रहे थे विचार ही एक माध्यम है अविचार से ये उपस्थित जगत है अविवेक से जो भान हो रहे सत्य रूप से केवल विचार के द्वारा ही हटा सकते विचार करने के लिए किसी ना किसी शास्त्र को अर्थात आध्यात्मिक शास्त्र उपनिषद गीता आदि को इनको आश्रय करके ही विचार किया जाता है इसलिए हम लोग भी विचार कर रहे हैं अच्छा विचार तो परमात्मा का करना चाहिए श्रुति को भी परमात्मा के विषय में ही बताना चाहिए तो सृष्टि क्यों बता दिया क्या आवश्यकता है तो इसलिए आवश्यकता है एक ग्राह्य पदार्थ होता है एक त्याज्य होता है ग्राह्य का मतलब है ग्रहण करने योग्य जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं ग्रहण करने योग्य है उसको ग्राह्य का और त्याग करने योग्य है वो त्याज्य माना जाता है त्याग करने के लिए भी आपको ज्ञान आवश्यकता है यदि त्याज्य पदार्थ का ज्ञान ही नहीं है आप कैसे त्यागेंगे इसलिए हा श्रुति त्याज्य पदार्थ और ग्राह्य पदार्थ पहले त्याज्य पदार्थ को बताएंगे हम विशेष उसका ज्ञान क्योंकि कल ही संकेत किया था दो ही पदार्थ है एक दृष्टा है एक दृश्य है यद्यपि दृष्टा व्यापक है सर्वत्र है किंतु दृश्य तो अनेक है हमारे स्मृति पटल में पहले से बैठा है सत्य मान के बेटे हैं सुख का कारण मान के बेटे दृश्य को अभी जो सत्य माने हैं सुख का कारण माना है उसको कैसा हटावे हम ऐसा जमा है जन्म जन्मांतर के संस्कार से इसलिए शास्त्र उनको ही माध्यम बना करके दृश्य पदार्थ को अर्था सारा जगत को ही आश्रय बना करके जिज्ञासु साधक के सामने एक चित्रण कर रहे ये जो जगत देख रहे जगत भान हो रहे हमारे दृष्टि के विषय में आ रहे मनुष्य हम विचार भी कर रहे संबंध भी जोड़ रहे सत्य है ये कार्य है अथवा कारण है इसका ज्ञान तो आवश्यक होना चाहिए अब ये कार्य है इसका कारण कौन हो सकता है और जगत कारण क्यों नहीं होगा वो कार्य ही क्यों है ये सारा विचार आवश्यकता है यदि मान लीजिए जगत को हम कारण मानेंगे तो किसका कारण बनेगा वो हम लोगों का कारण हम भी जगत का अंश ही है पंचीकृत पंचमहाभूतों से बना है इसलिए जगत कार्य है सिद्ध तो होता है ये जो विलक्षण जगत यदि कार्य है उसका कोई न कोई कारण आपको अवश्य मानना ही पड़ेगा बिना कारण से कार्य संभव नहीं है कार्य को देख करके कारण का अनुमान भी किया जाता है कार्यम दृष्टि कारणम अनुमी ये कुछ कुछ कार्य है सामने हम देख रहे कारण को और कुछ कार्य का कारण नहीं देख रहे उसका अनुमान किया जाता है जैसा दूर में आपने धुआ देखा धुआ है कार्य है कार्य का मतलब जो उत्पन्न होता है किसी ना किसी साधन से जो उत्पन्न होता है उसी का नाम है कार्य अरे धुआ कार्य है तो किसका कार्य है वो अग्नि का कार्य तो अग्नि से धुआ उत्पन्न हुआ और वहां अग्नि है कारण है धुआ हुआ कार्य रिको ही कहेंगे धुआ कारण है अग्नि कार्य है ये तो बन नहीं सक धुए से अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती अब यहां धुआ जो कार्य है उस कार्य को देखकर आप दूर में अनुमान करते देखा तो आपने धुवे को और अनुमान कर रहे वहां आग लग गई वहाँ आग लग गई ये जो ज्ञान हो रहे आपको उस धूव रूप को देख करके वैसे ही यहांशत अथवा यूता जायते न जाता जीवंती यत्य उपनिषद में बता रहे यद्य ब्रह्म का लक्षण है लक्षण है लक्षण उसको कहते हैं लक्षण के द्वारा आप लक्ष्य का बोध करवाते हैं किसी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को बोध करवाने के लिए आपको लक्षण बताना पड़ेगा बिना लक्षण से उस वस्तु का बोध नहीं कर सकते इसलिए ब्रह्म का लक्षण है वो और ये बताएंगे कभी समय आने पर लक्षण क्या है विशेषण क्या है करेंगे तो ये जो जगत है कार्य है ये तो हम देख रहे अनुभव भी कर रहे अब ये जगत कार्य यदि है इसका कोई ना कोई कारण होगा बिना कारण से इसकी उत्पत्ति संभव नहीं एक मकान अपने आप निर्माण नहीं हो सकता है विलक्षण जगत अपने आप कैसा बन सकता है कुछ मानते हैं स्वभाववादी भी है स्वभाववादी कहते हैं स्वभाव है स्वभाव से होता है अरे पता नहीं कैसा मानते हैं वो लोग पता नहीं स्वभाव से जगत क्यों? अग्नि जलाती क्यों है स्वभाव है जल वहता क्यों है स्वभाव है स्वभाव आदि भी और कुछ बड़े बड़े विचार कहें नहीं आए कहें वो कहते परमाणु से जगत की उत्पत्ति मानते तो इस प्रकार कार्य तो सभी ने मान लिया किंतु उस कार्य का जो कारण है वो भिन्न भिन्न मान लिया किसी ने स्वभाव माना किसी ने परमाणु माना किसी ने अन्य मानी चलो मान लिया उनकी बात तुष्य तो दुर्जन अन्य आया तुम दुष्ट है संतोष हो क्योंकि कोई दुर्जन व्यक्ति है दुष्ट व्यक्ति है आप जानते हैं दुष्ट है तो दुष्ट के साथ पहले दुष्टता व्यवहार मत कर दीजिए पहले उसके हा में हां मिला दीजिए उसको ढीला कर दीजिए पहले और जहां ढीला हो गया तभी जाके उसके ऊपर आप आक्रमण करते तो वैसे से यहां तुष्य तो दुर्जना में आया चलो तेरी बात मानती स्वभाव से उत्पन्न मानते हूं ठीक है परमाणु से जगत की उत्पत्ति मानते हो ठीक है मान लिया अच्छा ये बताओ ये स्वभाव जड़ है अथवा चेतन है परमाणु जड़ है अथवा चेतन है कोई भी अंधा भी नहीं कह सकता है इसको चेतन करके कोई मूर्ख भी नहीं कह सकता है इसको चेतन करके तो जड़ कैसा कारण बनेगा ठीक है जड़ कारण बनता है किंतु मूल कारण जड़ नहीं बन सकता है जहां भी कोई भी कारण बनेगा अंततः जाके चेतन ही बनता है चेतन के बिना जड़ कारण बनना संभव नहीं किंतु पूरा पक्षी भी कमजोर नहीं है वो भी तगड़ा है वो आपसे प्रश्न कर सकता है अरे मिट्टी तो घटी के प्रति कारण बन रही है मिट्टी जड़ नहीं है क्या जड़ मिट्टी ही जड़ घट के प्रतिकारण हो रहे तो कैसा बता रहे आप चेतन कारण है करके तो जो आक्षेप करने वाले से आप पूछे अच्छा मिट्टी को रख दीजिए घड़ा अपने आप बना दीजिए वर्षों वर्षो रखा दीजिए मिट्टी घड़ा नहीं बन सकता है तो इसलिए वहां कुमार है चेतन है कुमार के बिना मिट्टी घट रूप में परिणत नहीं हो सकती है इसलिए कुमार आवश्यक है वैसे ही जगत है माया का कार्य भले ही है माया भी जड़ है जड़ात्मिका है वो अपने आप जगत नहीं बन सकते इसलिए ईश्वर मानना पड़ेगा आपको इसलिए अनुमान से भी सिद्ध होता है शास्त्र बता रहे वो तो अकाट्य है उसमें कोई ननु नचा नहीं होगा किंतु कुछ लोग होते हैं हम शास्त्र को नहीं मानते अब उसको उत्तर देना पड़ेगा ना जो लात का भूत है वो बात से नहीं समझेंगे उसको लात मार के ही आपको समझाना पड़ेगा या लात का मतलब जो तर्क से मानने वाले युक्ति से मानने वाले उनको आप युक्ति के द्वारा समझाना पड़ेगा तो इसलिए यहां शास्त्र पहले ये जो विलक्षण जगत है उसी सृष्टि के द्वारा धीरे धीरे धीरे जो महावाक्य के ओर ले जाएंगे इसमें भी एक महावाक्य आता है तो इसलिए यहां सृष्टि बता रहे हैं भगवान बादश्य जी ने कहा सृष्टि में हमारा कोई तात्पर्य नहीं मानवी लीजिए सृष्टि को बताने से आपको क्या मिलेगा मिलेगा तो कुछ नहीं बस उस सृष्टि के द्वारा एक सृष्टि का कर्ता है सृष्टा है उसको समझाना और वो जो सृष्टा है जगत का कर्ता वहां पहुंचाने के बाद उसमें और मेरे अंदर क्या भेद है वो और मैं अलग है अथवा एक है श्रुति धीरे धीरे ले जा रहे पहले सृष्टि के द्वारा एक सृष्टि का कर्ता को बताएंगे तो वहां तक आप पहुंच गए उसके बाद सृष्टि का कर्ता कोई सामान्य तो नहीं हो सकता है अचिंत्या रचना जो जगत है उसको बनाने वाला वो भी कोई सामान्य नहीं होगा कोई विलक्षण होगा कोई ईश्वर है तो उसके बाद जो सृष्टि का जो कर्ता और मेरे में कोई भेद है अथवा नहीं इसलिए यहां वेदांत में तीन ही चीज का विचार है सृष्टि तत्पद और तमपद तत्पद का मतलब है ईश्वर को लेकर त्वपद का मतलब है जीव को लेकर जगत जीव ईश्वर तीनों का विचार आता है। तो विचार करते करते आपको अंतता सिद्ध होता है जगत कोई है नहीं इसलिए था ये कोई विचार के अंदर बहुत ये था कुछ प्राप्त करना है मनुष्य के अंदर रहता है एक अंदर मुझे ये करना है मुझे वो करना है मुझे वो करना कुछ भी नहीं करना तो उन्होंने सोचा इस संसार में मैं ऐसा बनूं खूब प्रयत्न किया ऐसा प्रयत्न किया ऐसा प्रयत्न किया किंतु हाथ नहीं मिला कुछ तो बाद में किसी ने कहा चलो परलोक के लिए तुम प्रयत्न करो वहां तो बहुत बढ़िया है अच्छी चीज है उसके लिए भी प्रयत्न किया वहां भी जाके देखा वहां भी ऐसा ही, दुखी हो गया तभी जाके सदगुरु के शरण में गए वो। सद्गुरु के शरण में जाने के बाद उसके अंदर अचानक एकाएक स्पुरण होने लग गया अपना उद्घार प्रकट किया उन्होंने इतो न किंचित पर न किंचित ये तंचित विचार्य पश्या जगन्न किंचित स्वात्मावलोक न किंचित स्वात्मा अपने को ही समझा रहा है केवल अपने को नहीं अपने जैसा साधकों को समझा रहे अरे साधक अरे जिज्ञासु इस संसार में आप वस्तु को प्राप्त करने के लिए सुबह से सायंकाल तक पूरा समय व्यक्त कर रहे कुछ मिलेगा कुछ प्राप्त होगा कर मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपके हाथ में क्या मिला कुछ है ही नहीं ये तो न किंचित कुछ है ही नहीं केवल देख दीक रहे देखना अलग है होना अलग है क्योंकि हमारी दृष्टि है धोखा दे सकती है दृष्टि धोखा ही देती है किन्तु अंतरदृष्टि विचार दृष्टि से आप विचार करो वो आपको धोखा नहीं दे सकती वो आपको ठीक मार्ग के ओर ले जा सकती है और बाह्य दृष्टि से आप लेकर निर्णय मत ले लो एक ऐसा देखा भी जाता है लोक व्यवहार में भी ऐसा मान लीजिए कोई भाई और बहन जा रहे किसी ने देखा कोई प्रेमिका जा रहे, आपके भाइया दृष्टि ने दोष दे दिया विचार करो कौन है करके उसके बाद निर्णय ले तो इसलिए उन्होंने कहा इतो न किंचे अरे साधक इस संसार में जो आप दीख रहे आपात रमणीय है कुछ भी है नहीं कोई कहे कुछ भी नहीं है सब कुछ देख रहे कैसा कह रहे अब कुछ नहीं है करके महाराज सब है मकान है घर है परिवार है बच्चे सब कुछ है कुछ क्यों नहीं है सब कुछ है अच्छा यदि हाय क्या सुषुप्ति में आपके साथ वो चल रहे क्या मरने के बाद दूर बात है वो तो बहुत दूर है भी सुषुप्ति में गाढ़ा निद्रा में जा रहे वो साथ में नहीं आ रहे आपको स्वप्न में जाके आप डर रहे शेर के द्वारा बचाओ तभी नहीं बचाने आ रहे वो तो जागृत में कहां से आएंगे बगल में सो ये आप चिल्ला रहे से रह करके वो बचा नहीं सकते तो इसीलिए है नहीं ये केवल मन का ही खुजली मात्रा है ये तो न किंच चलो स्वर्गादि में तो है देखा जाता है वहां देवता अमर है अजर मानते किंतु ये बता रहे साधक परतु न किंचित ठीक है मनुष्य के अपेक्षा देवता में थोड़ा वैशिष्टत्व है कटुपरिषद में नचिकेतने भी बताया तत्र ना तम यमराज से बता रहे हे यमराज जिस स्वर्ग की लालसा आता स्वर्ग की जो इच्छा मुझे बता रहे मेरे सामने स्वर्ग का वर्णन कर रहे मेरे सामने अप्सरा है करके मैं भी जानता हूं वहां तेरा अधिकार नहीं चलेगा यमराज का जो अधिकार है मर्त्यलोक में माना जाता है मनुष्यलोक का नाम है एक मर्त्यलोक मरने वाले अच्छा हम लोग तो अमरत्यलोक है देवत लोग अमर है क्या वो नहीं मरते हैं क्या तो कैसा कहा दिया मर्त्यलोक करके ऐसी बात नहीं जात्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यच जिसका जन्म हुआ उसको मरना निश्चय है तो हम लोगों को ले क्यों मर्त्यलोक बता दिया देवतों को क्यों नहीं बता दिया बस इतना अंतर है हमारे अपेक्षा वो अमर है देवतों की जो आयु है उतने में हम लोगों को बहुत बार जन्म लेना पड़ेगा जैसा हमारा चौबीस घंटे का एक दिन है और पितरों का है 15 दिन का जैसा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोलते हैं 15 दिन वो उनका एक दिन हो जाता है और देवतों का है छ छह महीने का उत्तरायण और दक्षिणायन उत्तरायण वो जगह रहते दक्षिणायन में अभी देवता सोए इसलिए हरिश्चैन एकादशी तो उनके छ छ महीने का है इसलिए उनकी लंबी आयु है कहा चौबीस घंटा और उनका एक वर्ष हो गया पूरा हमारे दृष्टि से एक वर्ष है देवतों का एक दिन है इसलिए उनको अमर कहा दिया जैसा मान लीजिए यही कोई मच्छर सोच रहे होगा अरे जो मनुष्य की कितनी आयु है मच्छर तो एक दिन या दो दिन में मर जाती है वो सोच रहे हैं मनुष्य की बहुत आयु है तो मच्छर के दृष्टि से हम अमर हैं और देवताओं के दृष्टि से हम मच्चे रहे इसलिए देवता अमर मानते हैं इसलिए वो साधक बता रहे पर तो न किंचिते साधक तुम परलोक को कुछ मान के बैठे हैं ठीक है इस लोक के अपेक्षा थोड़ा सुविधा मिलेंगे जैसा यहाँ के अपेक्षा अमेरिका में प्रशंसा करते बहुत बढ़िया है किसको लेके साफ सफाई में थोड़ा अच्छा होगा किंतु आध्यात्मिक के विषय में पूछे शून्य है वैसे ही परलोक में आपको बढ़िया भोग मिलेगा सुंदर एकदम ये मिलेगा किंतु आध्यात्मिक में वहां भी शून्य है क्योंकि शास्त्र में ही बता दिया है ये जो आध्यात्मिक है विचार केवल मर्त्यलोक में ही संभव है इसका मतलब अन्यत्र नहीं है, बात नहीं है नहीं के बराबर वहां भी देखा गया है इंद्र को भी ब्रह्मज्ञानी देखा गया है उन्होंने भी उपदेश किया है प्रतंधन किंतु विशेष रूप से ये मनुष्य लोक में ही संभव है तो परतो न किंची इस संसार में भी कुछ नहीं है परतो न किंच यतो यतो यामित तो न किंचित जहां जहां जाके मैंने देखा मुझे कुछ मिलेगा मुझे सुख मिलेगा मैं सुखी हो जाऊं यतो यतो या मितू तो न यहां भी कुछ है इन्ह नहीं कैसे मिलेगा जैसे रेगिस्तान में कोई पति पतिक यात्रा कर रहे प्यास से तड़प रहे सामने दिख रहे विशाल नदी और जल के इच्छे से वो आगे बढ़ रहे मुझे जल मिलेगा जल मिलेगा कहां से जल मिलेगा जितना भी चलते जाइए तो जल उसको नहीं मिलेगा किंतु जीवन ही बीता तो जाए वही सही संसार में चाहे तो इस लोक है परलोक में ये भी एक के समान है इसलिए बोल रहे सर्वम विलोक यके मृगतृष्णिकाब अपने मन को ही बता रहे हे सके हे मित्र सर्वम विलोकया को थोड़ा विचार करो मृगतृष्णिकाबा ये सारा मरोमरीचिक के समान है वास्तव में नहीं इसलिए साधक बता रहे यो यतो या मे तंजी अंति में जाके मैं सद्गुरु के शरण में गए कोई रास्ता नहीं मिला वहां जाके विचार करने लग गए कौन सा आध्यात्मिक शास्त्र विचार्य पश्या जगन्न किंजी खूब विचार किया ये जगत कहां से कैसा दिख रहे क्या सत्य है क्या परमात्मा से भिन्न है अथवा अभिन्न है खूब विचार किया तो जैसा जैसा, जैसा विचार करने लग गए जैसा जैसा बालू की दीवार शिथिल हो जाती है सारा शिथिल है विचार या पश्चा में जगन्ना आप विचार करिए विचार करते करते करते एक बात होते होते अंतिम में जाके स्थित हो अधिकन्ना न देखिए किंच वो दो अधिकार है एक जगत विचार करने पर कुछ है नहीं दृश्य लोक हो जाता है दृश्य का कोई अलग सत्ता नहीं है क्योंकि शास्त्र में बता दिया अद्यस्त पदार्थ है अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता नहीं माना जाता रस्सी में आपको सर्प भान हो गया उस सर्प ने भय भी आपको उत्पन्न किया ऐसा नहीं डर भी गए आप और दौड़ते हुए गिर भी पड़े चोट भी लग गया किंतु क्या वहां सर्प में कोई सत्ता था अच्छा सत्ता यदि ना हो सतधी का कैसा हो रस्सी का जो सत्ता है वही उसमें तादात्म्य होकर सत्यान हो रहा है। विचार हम नहीं किया तभी सर्प को सत मान लिया सर्प सत्य देख रहे किसके कारण से ये विचार नहीं किया ये भी आप नहीं कह सकते वहां अधिष्ठान का दर्शन आपको नहीं हुआ करके हुआ है अधिष्ठान के बिना अध्यास का संभव ही नहीं बस इतना अंतर है अधिष्ठान का वो सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान हो गया और अध्यस्त में हमारी दृष्टि गड़ गई तभी हम सत्य मान लिया वैसे ही सारा हम देख रहे जगत को अधिष्ठान परमात्मा को भी हम देख रहे अष्टिभाति प्रिय उसके बिना नाम रूप जगत भान नहीं हो सकता इसलिए वो बता रहे आत्मावलोकन न अधिकन्न किंची अतः उस दृष्ट का अवलोकन करो उसका विचार करो उसका चिंतन करो मैं कौन हूँ मेरा अस्तित्व क्या है क्या मैं दृश्य हो सकता हूँ यदि मैं दृश्य हूं मुझे देखने वाला दूसरा कौन हूं कुछ समय के लिए मान भी लीजिए आप दृश्य है करके आपको देखने वाला कौन है कोई दूसरा होगा अच्छा वो दूसरा देख रहे वो कहां रहता है तो बताना पड़ेगा उसका ठिकाना और दूसरा जो रहा रहे उसको कौन देख रहे हैं सारा प्रश्न ही प्रश्न आपके श्रृंखला बलते रहेगी कोई समाधान नहीं इसलिए आप दृश्य नहीं है आप दृष्टा है यही शास्त्र शिकार है इसलिए सृष्टि के द्वारा दृश्य के द्वारा धीरे धीरे दृष्टि की ओर ले जा रहे इसलिए अध्यारो करके बता रहे शास्त्र तो उन्होंने जगत के उत्पन्न किया लोकपालों को उत्पन्न किया सारा भोजन आदि का भी उत्पन्न किया के बाद भोजन ग्रहण करने का प्रकरण बता रहे शास्त्र धीरे धीरे लौकिक शैली में आ रहे समझाने के लिए तो सारे जो इंद्रिया है भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ तभी हाँ बता रहे श्रुति तद अपान जिग्रीक्षत तदा अवयत सैशो अन्नस्य ग्रहो यद व आयुर्न ऐसा यद वायु हो तो वाणी से लेकर शिष्ण पर्यंत उस अन्न को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुए पुतने में जो अपान यह अपान का मतलब है प्राण का ही एक वृत्ति विशेष है हमारे शरीर में है ऐसा तो इंद्रिया भी है बुद्धि भी है मन भी सब कुछ है किंतु उसमें मुख्य प्राण का खेल माना जाता है हम सामान्यतः प्राण कहने से जो श्वास निकल रहे अंदर बाहर उसको मानते हैं किंतु ये प्राण नहीं है इसे एक अलग एक प्राण है जो उच्वास और निश्वास है ये प्राण का पूरक है तो प्राण कौन है प्राण का मतलब है उसका वृष्टि और समष्टि भेद किया है समष्टि में उसको वायु कहा दिया है उसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई मंदिर बना दिया किसी ने बहुत बड़ा सुंदर मंदिर बना दिया और मूर्ति रख दिया केवल आप ऐसे ही मूर्ति रखते हैं क्या वहां प्राण प्रतिष्ठा करते अच्छा क्या प्राण प्रतिष्ठा किया वहां देखता तो है ही नहीं पंडित ने आ गए कुछ वेद सुना दिया पुष्प जड़ाया आरती क्या हो गया प्राण प्रतिष्ठा क्या है प्राण प्रतिष्ठा वहां बोलते प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया तो वो मंदिर पूजन या नहीं होता यह प्राण प्रतिष्ठा हो गया दिखा तो दे दो ना प्राण प्रतिष्ठा क्या हुआ जैसा हम लोग तो दिखा सकते देखो श्वास चल रहा है ही रखने से मालूम पड़ता तो इसका मतलब वो मूर्ति भी श्वास छोड़ रहे होगा ये तो है ही नहीं तो बोल रहे हैं गारंटी से इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो प्राण क्या है प्राण का मतलब है वहां हिरण्यगर्भ गर्भ सूत्रात्म माना जाता है तो समि प्राण में दो शक्ति मानी जाती है एक ज्ञान शक्ति एक क्रिया शक्ति तो क्रिया शक्ति को लेकर उसको सूत्रात्मा कहते हैं और ज्ञान शक्ति को लेकर उसी को हिरण्य भी कहते हैं एक ही प्राण एक ही महावायु दो भाग में बनते और प्राण शब्द है मुख्य रूप से परमात्मा में ही प्रयोग होता है यद्यपि अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है इंद्रियों को भी प्राण शब्द कह दिया ऐसी बात नहीं है प्राण करके एक जो हम छोड़ते हैं प्राणापान, उसको भी प्राण कह दिया। और एक प्राण शब्द परमात्मा में भी प्रयोग किया अब लोगों ने कभी सुना होगा केनोपनिषद वहां चक्षुषा चक्षु प्राणश प्राण जिज्ञासु शिष्य ने प्रश्न किया था भगवन गुरुजी से भगवन केनेशी तम पतति ये जो जड प्राण है जड़ चक्षु है सारे इंद्रिया जड़ है किंतु ये जो चेतन जैसे जो काम कर रहे किसके प्रेरणा से कौन प्रेरणा दे रहे कौन सत्य दे रहे जिसके सत्य से सारे काम कर रहे अजड़ भी जड़वत काम कर रहे जिसमें सामर्थ्य नहीं वो भी सामर्थ्यवान काम कर रहे ये क्या आंक में क्या सामर्थ्य है ये पुतला मात्र है वो देख रहे सारा पदार्थ को कहां से आई सामर्थ्या कौन प्रेरणा कर रहे हम विचार नहीं करते मैं ही देख रहा हूं बस हो गया किसकी सामर्थ्य है किसकी शक्ति है किसका सत्ता है ये प्रश्न किया था तो उत्तर दिया उन्होंने चक्षुषा चक्षु प्राणश्य प्राण वो प्राण का भी कोई प्राण है प्राण का प्राण कोई कोई बड़ा प्राण होगा जैसे लोग कहते तेरा बाप का भी बाप है कोई झगड़ा कर रहे दो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं मैं तेरा बाप तू मेरा बाप हो तो मैं तेरा बाप का भी बाप हूं इसका मतलब क्या उसका बाप का भी वो बाप बना है क्या मतलब तेरे से मैं बलवान हूं वैसे ही वहां प्राणस्य प्राण का मतलब कोई प्राण अलग नहीं है प्राण का अर्थ है ब्रह्म सूत्र में समाधान किया है अतः प्राणा सूत्र में समाधान ये प्राण है ब्रह्म का वाचक है संसार में जितने भी आप नाम प्रयोग कर रहे हैं अंत जाके उस परमात्मा में ही समावेश होते कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट संसार में जितने भी नदी बहा, बहा रही है अंधता जाके वो समुद्र में ही जाके एक ही भूत होते हैं। कुछ सीधा जाके समुद्र से मिलती है कुछ परंपरा से गंगा है नर्मदा है सीधा जाके मिलते कुछ उनके द्वारा त्रु वैसे ही सारा जो नाम और रूप अंततः परमात्मा रूप सागर में ही एकीभूत ही होते उसी का ही नाम है अलग नहीं हो सकता तो प्राणा शब्द जो प्रयोग होता है परमात्मा में मुख्य रूप से तो एक जो प्राणा शब्द इंद्रिय में भी प्रयोग होता है देखना पड़ेगा कहां प्रयोग कर रहे किस अवस्था में प्रयोग कर रहे संस्कृत के शब्द एक ऐसी विलक्षण है एक ही शब्द उभयार तक होता है शब्द एक है प्रयोग करने वाला किस अर्थ में जैसा देवानाम प्रिया देवानाम प्रिया बोलते देवतों का प्रिया अभी कोई ऐसा व्यक्ति को प्रयोग कर रहे देवान प्रिय बोलते मूर्ख व्यक्ति किसी काम का नहीं वो देवतों का ही प्रिय और प्रशंसा करना हो देवतों का प्रिय मतलब इतना बड़ा भक्त है इतना भक्त भय देवता ही उनको उभय परक है ऐसा ही किस प्रकरण को लेकर शब्द प्रयोग क्या देखा जाता है तो इसलिए इंद्रियों को भी वहां प्राण कहा दिया एक तो प्रसिद्ध प्राण है और एक परमात्मा रूप अभी मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा कर रही है क्या है जैसा हम लोग जो क्रियाशक्ति कर रहे हैं प्राण में दो शक्ति बताया था क्रियाशक्ति और ज्ञान शक्ति तो इसलिए उस मूर्ति में अदृष्ट रूप से देखिए क्रियाशक्ति भी ज्ञान शक्ति भी दो प्रकार व्यक्त रूप से भी है एक अव्यक्त रूप से भी है? हमारे अंदर जो क्रियाशक्ति और ज्ञान शक्ति है व्यक्त है तभी हम हाथ पैर हिला रहे यहां से सत्संग सुनने के बाद वापस जा रहे क्या है क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इसलिए है आंख के द्वारा देख रहे रूप का ज्ञान हो रहे कान के द्वारा सत्संग सुन रहे शब्द ज्ञान हो रहे मन के द्वारा अर्थ का अनुसंधान कर रहे उस तत्व का यथार्थ ज्ञान हुआ है ज्ञान शक्ति हो गई ये व्यक्त हो गए अभी मूर्ति में अपने प्राण प्रतिष्ठापन किया शक्ति और ज्ञान शक्ति वो अव्यक्त है तो अव्यक्त होने से सबको उसका दर्शन नहीं हो सकता है अव्यक्त तत्व को देखने के लिए आपका मन भी वैसा ही होना पड़ेगा देखिए जितना जितना स्थूल पदार्थ होता है उसी को आप जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। और जैसा जैसा सूक्ष्म होते जाता है उसको ग्रहण करने के लिए आपको मन को भी सूक्ष्म बनाना पड़े तो उस मूर्ति में जो क्रियाशक्ति और प्राणशक्ति है ज्ञान शक्ति उसके लिए आपको साधना करना पड़ती है अव्यक्त को ग्रहण करने के लिए इसलिए वहां अव्यक्त रूप से तभी जाके उसी मूर्ति को साधना करते हुए साधक कुछ प्राप्त करते तो वही ही प्राण क्रियाशक्ति और ज्ञान शक्ति तो इसलिए यहां बता रहे प्राण ने ग्रहण किया प्राण में भी एक अपान नाम का वायु है हमारे शरीर में चलने वाला एक प्राण है उसको पांच भाग में विभक्त किया है प्राण है अपान है व्यान है उदान है समान है किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है महाराज पांच ही क्यों किया छह क्यों नहीं किया सात क्यों नहीं किया होना भी चाहिए किंतु इसमें पांच ही कार्य देखा जाता है पांच कार्यों को देखकर वहां पांच भाग विभक्त किया है और कुछ लोगों ने उपप्राण प्राण भी माना है धनंजय आग्र कला वो गौण है मुख्य रूप से पांची प्राण प्राग प्राणा नाभि से ऊपर निरंतर बाहर के ऊपर फेंकना उसको प्राण कहते हैं इसलिए भगवान ने भी की गीता में वहां बता दिया चतुर्थ अध्याय में अपाने जुहति प्राणम प्राणे पाना तथा परे वहां बता रहे अपान जूहति प्राण चतुर्थाध्याय में जहां यागों का निरूपण किया वहां बता रहे अपान में प्राण की आहुति दे रहे भगवान भी क्या बोल रहे है? अपान में प्राण की आहूति दे रहे यज्ञ कुंड में तो आप आहुति दे रहे ठीक बात है स्वाहा करके दीख रहे ऋत्वी जमान मान दोनों डाल रहे और यहां बोल रहे हैं अपान में प्राण की आहुति देर है और प्राण में अपान की आहुति देर है तो इसलिए वहां अपाने जूहती प्राण का मतलब है यह है पूरक है प्राणयाम में तीन होता है पूरक रेचक कुंभक तो प्राण का स्वभाव है निरंतर बाहर जाना प्राग न ना या नाग ना विषय ऊपर से बाहर ही जाता है अब पूरक करते हैं तो क्या करते हैं? खींचते अंदर उस प्राण को खींच करके उस अपान के साथ एक करते और प्राण में अपान का आहुति मतलब है रेचक बाहर फेंकना और दोनों का रुकवाना मतलब है कुंभा का ये संकेत कर रहे भगवान नहीं तो आहुति क्या देंगे वहां आहुति नहीं दे रहे आप अच्छा पहले आहुति किसको कहते हैं ये समझी यज्ञ जो करते हैं वहां दोनों को एक बनाया जाता है जैसा यज्ञ बनाने से पहले आप वेद में अग्नि को जलाते हैं और जो बटलोही में आप अलग अलग प्रकार का पूर्ण शादी सामग्री रखते हैं अभी दो है अलग अलग अग्नि है यज्ञ कुंड में आपकी सामग्री है बटलोही के अंदर अब उस समय में आप हवन नहीं कह सकते हवन का मतलब है जहां दोनों एक हो जाता है जो सामग्री है उसको उठाकर के आपने अग्नि में डाल दिया अभी अग्नि अलग हवन सामग्री अलग अभी दोनों एक हो गया बस यही हवन नहीं दोनों एक हो गया अभी दो सत्ता था भेद व अभेद हो गए वैसे ही यहां प्राण अलग था अपान अलग था और अपान में प्राण के आहूति मतलब प्राण को खींच करके दोनों एक बना दिया इसी का नाम है पूरक अवधेशक जो करते हैं अपान को खींच करके अपने प्राण में डाल दिया वहां एक बना दिया इसी का नाम है हवन कहते हैं तो इसलिए जो प्राण है एक ही प्राण पांच भाग में विभाग के शरीर में काम कर रहे हमारा एक प्राण हो गया अपान दोनों का विरुद्ध स्वभाव है प्राण का उर्दगमन है अपान का नीचे के ऊर् तो शरीर आधा ऊपर जाना चाहिए आधा नीचे जाना चाहिए तो उसको व्यान ने पकड़ के बैठा दोनों जैसा कोई गाय को आप रस्सी से बांधते खूटे के समान कितने भी गाय खींचे हो रस्सी को तोड़ करके नहीं जा सकते तो वैसा ही वहां व्यान ने पकड़ा है और एक समान है सारे जो हम भोजन तो करते हैं विचार नहीं करते डालते रहते हैं और भोजन का जो क्रिया हो रही पच रही अलग अलग कैसा बन रहे कौन सी फैक्ट्री देखी और वो खून बन रहे सारे नाड़ियों में सप्लाई कौन कर रहे दर्द हो गया सिर हम खाया गोली सिर दर्द ठीक हो रहा है? आंख खराब हो गया दवा खा रहे हैं आपने, आंख ठीक हो रहे कौन पहुंचा रहे समान नाम का वायु है सभी शरीर में पहुंचा रहे और एक उदान नाम का उर्धवा जैसा हम भोजन करते कभी उल्टी आती है ढका आते हैं ये उदान वायु का और मरने के बाद ये शरीर जो जाता है ये शरीर मतलब ये नहीं इस शरीर के अंदर एक शरीर पड़ा है ये तो शरीर ही पड़ा रहता है माटी से आया है माटी में ही मिल जाता है मिट्टी माना है इसको क्योंकि अन्न से उत्पन्न हुआ ये शरीर है अन्न क्या है मिट्टी है ना किन्तु तो हमने भेद किया अलग है मिट्टी से अन्न उत्पन्न हुआ है आकाश में आप उत्पन्न नहीं कर सकते अन्न को पृथ्वी का ही एक विकार है अन्न इसलिए मिट्टी ही है वो हाँ मिट्टी परिणत होकर एक मिट्टी है पोषक बन रही एक मिट्टी आपकी मारक बन रही तो अन्न है अन्न से बना हुआ शरीर है वो भी मृणमया है मिट्टी माना इसलिए शरीर का नाम है पार्थिव शरीर कहा गया पहले भी मिट्टी थे बीच में परिवर्तनों के अन्न हो गया दोबारा वो मिट्टी में परिणत हो गया तो जो अन्न है उस अन्न से बना हुआ ये शरीर तो अंततः जाके मिट्टी में ही समावेश ये तो जानता नहीं किंतु तो एक निश्चय है कोई जा रहा सब लोग बोलते हैं वो बोलते प्राण प्राणपंची उड़ गई उसकी आत्मा निकल गई प्रयोग तो अलग अलग करते क्या आत्मा जाती है स्थूल शरीर तो जाता नहीं वो निश्चय ही आत्मा भी नहीं जा सकती है। क्योंकि यदि आत्मा यदि जाने वाली वो आत्मा बनेगी नहीं वो तो कोई दुरात्मा ही होगा आत्मा का अर्थ है सर्वत्र जो व्याप्त है शब्द ही सिद्ध होता है जैसा आकाश का गमन-आगमन संभव नहीं होता है गमन-आगमन उसी वस्तु की होती है परिच्छिन वस्तु सीमित वस्तु उसका होता है जैसे इस कुर्सी को उठा के आप बाहर भी रख सकते हैं क्योंकि कुर्सी परिचिन है शरीर परिच्छिन्न है अभी यहां बैठा है यहां से चल भी जाए अच्छा इस मकान के अंदर जो आकाश है उसको थोड़ा लेके बाहर लेके जाइए कोई भी कितना भी बुद्धिमान क्यों ना है वो नहीं ले सकता है क्योंकि आकाश वहां पहले ही पड़ा है उसका गमन नहीं हो सकता किंतु आत्मा तो आकाश का भी आकाश है उसी से ही तस्माद व आत्मना आकाश असंभोता सुधी बोल रही है जो आकाश को आप एक जगह से दूसरा जगह नहीं ले जा सकते हैं, उस आकाश का कारण आत्मा को कहां से ले जाएंगे कैसी उसकी आत्मा गई बोलते हैं, आत्मा जाती नहीं तो स्तूल शरीर में नहीं जा रहे आत्मा भी नहीं जा रहे तो कौन जा रहे तो जा रहे तो एक निश्चय है अन्यथा हो बैठे हुए रोना नहीं चाहिए रोते ही क्यों मतलब गया है कोई ये जा रहे लिंगात्मा ही जाता है लिंग शरीर जाता है शतश्लोक में निश्चय किया है लिंग शरीर का मतलब है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर इसलिए कहा हमारे दृष्टि के विषय नहीं इसलिए सूक्ष्म शरीर कहा लिंग शरीर इसलिए कहा आगे जन्म का कारण है वो ले जाता है उसमें जो ले जाते समय मुख्य है उदान वायु काम करता है प्रधान रूप से ये उदान वायु का काम है इसी प्रकार हमारे शरीर में पांच प्रकार का प्राण है उसमें जो अपान नाम का वायु है उसने अन्न को ग्रहण किया अब यह भी विचारणी है अपान के द्वारा कैसा ग्रहण किया अन्न क्या अपान चेतन है अथवा जड़ है अचे ने अपान ही ग्रहण करता है थाली में भोजन रखा सुर उड़ के अंदर आना चाहिए करते क्यों नहीं आता है हाथ से क्यों ग्रहण करता है सारे अनेक शंका संवते है। इसका विचार कल करेंगे ओम पूर्ण पुर्नम मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्य पूर्णश पूर्णमाधा ओम शांति शांति शांति